कौवा नाम था कालू कालू कौवा उसने देखा एक तोता वो टे टे तोता हर रोज सामने वाले मकान में जाता और वहां बूढ़ी मां उसे रोज पूरी खिलाती टे टे तोता मजे से पूरी खाकर उड़ जाता एक बार कालू कौवे ने तोते से पूछा कितना साफ मेरे ये हरे हरे पंख लाल, लाल चोंच तुम्हारे पंख गंदे हैं तेरी तुम्हारी चोंच भी गंदी है तुम अपने पंख धुलवा लो दादी मां तुम्हें भी रोज पूरी खिलाएगी कहकर कालू कौवा उड़ गया वो जोर-जोर से कांव-कांव करता जा रहा था और सोच रहा था कि पंख और चोंच कहां से साफ करवाएं कालू कौवा का कांव-कांव गाए पंख कहां से धुलवाए अरे कालू कौवा कांव-कांव गाए पंख कहां से धुलवाए कालू कौवा कांव-कांव गाए पंख कहां से धुलवाए के गांव का एक धोबी के गधे ने सुनी और गधा कौवे को दुखी देखकर पिघल उठा वो कौवे से बोला हाँ, हाँ, ओ कौवे तू मेरे धोबी से पंक धुलवा ले चलो धोबी के पास चलते हैं चलो चलो अब कौवा और गधा धोबी के पास गए धोबी के पास जाकर गधा बोला आ धोबी जी आ, आ, आ, मेरे दोस्त कौवे के पंख धो दो ठीक है ठीक है तब धोबी गरम-गरम साबुन की बाल्टी ले आया दो बिन धोबी दोनों आए साबुन का वो पानी लाए कौवे को पानी में डुबोया कांव-कांव फिर कौआ रोया बार-बार फिर उसे झिंझोड़ा पंखों को फिर खूब निचोड़ा वाह वाह क्या खूब धुले थे पंख आ उजले उजले थे पंख आ उजले उजले थे पंख धुलवाकर कालू कौआ का तोते के पास पहुंचा तोते के सामने उसने तोर उसे पंक फड़ फड़ाए तोता भी उसके साफ पंक देखकर खुश हो गया लेकिन ये क्या तोता उसे देखकर एक आएक फिर नाग भौसी कोड़ने लगा कवे ने पूछा लेकिन कववे भहिया तुम्हारी चोंच चोंच तो गंदी ही रह गई इसी चोंच को देख कर ही तो तैं तैं दादी मा मुझे पूरी खिलाती है तैं तैं पहले तो उन्होंने मुझे पिंजरे में बन कर रखा था तैं अब मुझे छोड़ दिया है मैं यहां वहां नहीं उड़ता नहीं झूटन में क्योंच मारता हूं टे टे दादी का वो नन्ना सा पोता रिंकू वो तो मुझसे रोज पूछता है टे टे तुम दांत साफ करके आए हो क्या तुम कौन सा मंजन लगाते हो टे टे कबवे भैया मैं तो «Ros pèl·le, chonch dhota ho, «Té, hemàrii chonch hi to, «hemàrii dàn't hai na. चोच कहां वो धुलवाए हर कालू कवा काउं काउं गाए चोच कहां वो धुलवाए झूटा ने चाट चाट कर खाई चोच ना उसने थी धुलवाई झूटा ने चाट चाट कर खाई चोच ना उसने थी धुलवाई धोबी को फिर से मनवाया चोच को फिर उसने धुलवाया अरे धोबी को फिर से मनवाया चोच को फिर उसने धुलवाया चोच को फिर उसने धुलवाया चोच को फिर उसने चोंच साफ करवाकर कालू कौवा तेजी से उड़ा त्यागे तोते ने उसके धुले उजले पंख देखे साफ चोंच देखी तो हंसकर बोला टै टै टै टै अब तो तुम सचमुच ही बदल गए हो कौवे भैया आओ आज तो हम दोनों पूरी खाएंगे दोनों उड़ते उड़ते बूढ़ी दादी के आंगन में पहुंचे दादी ने टेढ़े तोते के लिए एक कटोरी में पूरी रखी तोता चटपट सारी पूरी खा गया दादी कालू कौवे के लिए एक और पूरी लेने चल पड़ी तभी कौवे ने देखा बूढ़ी दादी का मुन्ना रिंकू पराठा खा रहा है कौवे को बहुत भूख लगी थी वो और ना रुक सका उसने झटपट झपटकर रिंकू के हाथ से पराठा छीन लिया मुन्ना चिल्लाया दादी ने जब कौवे की यह हरकत देखी तो उसके गुस्से का ठिकाना न रहा दादी बोली हम्म hmm. सिर्फ पंख और चोंच धुलवाने से क्या होता है आदतें तो वही पुरानी हैं जब तक आदतें गंदी हैं तब तक चोंच और पंख धुलवाने का कोई फायदा नहीं कहा अब मैं अपनी गंदी आदतें भी छोड़ दूंगा कहा कहा कहा कौवे को अपनी गंदी आदत पर बहुत शर्म आई वो सोच रहा था कि वो हर हालत में गंदी आदत छोड़ देगा सोच रहा था कालू कौवा गंदी आदत सब छोड़ेगा सोच रहा था कालू कौवा गंदी आदत सब छोड़ेगा अच्छी आदत की तरफ खुद को वो अब मोड़ेगा सोच रहा था कालू कौवा गंदी आदत सब छोड़ेगा गंदी आदत सब छोड़ेगा गंदी आदत सब छोड़ेगा